द्रम कर्णे मेवा भद्रम पश्ये माक्ष स्थिर स्पष्टे ओपेदी पांडव कारिका अलाद शांति प्रगड़े चौतीसवें कार्य का तो कुछ विचार हो गया जिसमें युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं कि बंद मोक्ष भी कल्पित है वास्तव में नहीं पारमार्थिक सत्ता में जाने के बाद तो धर्म है न काम है न बंध है न मोक्ष है कोई प्रश्न नहीं ये सब व्यवहारिक काल की कल्पना है व्यवहार सत्ता व्यावहारिक सत्ता में जब रहता है उस स्थिति में बंधन को सत्य मानता है मोक्ष को सत्य मानता है जब स्थिति पर प्राप्त तो हो गया पारमार्थिक सत्या जाता है अपने स्वरूप पे पहुंचा हुआ होगा उस स्थिति में बंद मोक्ष आदि कोई सब कल्पना पहले ऐसे कार्य का आई है वहां तो संसार के विषय में था अभी बंद मोक्ष संबंधित विषय को लेकर कहा दृष्टान संसार का है कोई दृष्टान्त थोड़ा वास्तव में बंद मोक्ष भी कल्पिक है वास्तव में नहीं है किन्तु उस स्थिति में पहुंचने के बाद की बात है अभी इस समय में सत्य है साधना करनी है यह नहीं कि मोक्ष नहीं है करके साधना छोड़ दें बंधन नहीं है मोक्ष नहीं हम उस स्थिति में, में, में पहुंचे नहीं हैं वहां की बातें कर रहे हैं किंतु हम बहुत नीचे हैं हम शरीर भाव में है आत्मभाव में अभी पहुंचे नहीं तो हमारे लिए फिर साधना जरूरी होगी ये कि बंधन मोक्ष नहीं है बोल क्या साधना करना है यहां आलोच्य न बन जाए थोड़ा ध्यान से इसको विचार करें भिन्न भिन्न सप्ताह को लेकर के यहां बातें हो रही है यदि आपकी स्थिति वास्तव में आत्मभाव में हो तीनों शरीरों से ऊपर की अवस्था में हो जागृत से अपना सुश्रुप्ति से ऊपर की अवस्था में हो तब आपके लिए कोई बंद मोक्ष आदि की कोई कल्पना भी नहीं बंदमोक्ष भी नहीं वहां पर बहुत प्रक्रिया ऐसी स्थिति में वृद्धि होता तो वहां कोई बंद आदि कल्पना नहीं होती मतभेद रहेगा ही नहीं जब तक आप ये तीनों अवस्थाओं के घेरे में होंगे जागृत में होंगे स्वप्न में होंगे सुशक्ति के घेरे में पड़े होंगे तब तक आपके लिए बंद मोक्षा व्यवस्था मानते चलेंगे साधना करेंगे तो अंतकरण की शुद्धि होगी कई बातें ठीक से समझ में आएगी तब तो फिर बंद मोक्षा आदि का अभाव आप घोषित करता अच्छा आगे पैतीसवें कार्य का अवतरण देते हैं किंचा स्वप्न विसंवादात अप्राम स्वप्न में जो वस्तु देखे जाते हैं विरुद्ध संवाद होता है जागृत में आने के बाद विरुद्ध हो जाता है वहां पर अपने को राजा मानता था जागृत में आने पर भिखारी का अनुभव करता है विरुद्ध संवाद है जागृत में आते तो विरुद्ध पाता है इसलिए वो स्वप्न के वस्तु अप्रामाण्य में ही सिद्ध होता है तो संवाद नहीं होता है उसी का अनुवाद जागृत नहीं होता विरुद्ध यथा विसमवादाप्ने का प्रामाणिक स्वप्न में विसंवादृत में आता है तो उसके भिन्न प्रकार से पाया जाता है स्वप्न के वस्तु जागृत नहीं मिलता है एकादशी के दिन भूखा सोया होगा रात्रि में पेट भरा हुआ होता है ऐसी स्वप्न देखेगा बढ़िया भोजन करता है जागरण कोई उठता है तो भूख ही पाता है विषंवाद हो जाता है इसलिए स्वप्न के वस्तु अप्रामिक है प्रामाणिक नहीं है स्वप्न का अप्रामिका है, है।, है तीन कहा स्वप्न ज्ञानम अप्रमात्मकम ये स्वप्न में जो ज्ञान हुआ था स्वप्न ये यह पक्ष बना अपरमात्मकम परमात्मा ज्ञान है तो भ्रमात्मक ज्ञान है और ब्रह्मयान है टिप्पणी में कह अनुमान दे रहे हैं स्वप्न ज्ञान जो स्वप्न संबंधी ज्ञान को स्वप्न ज्ञान बोला स्वप्न भवा स्वाप्न अप्राम अप्रमात्मक अपरमात्मक परमात्मक नहीं है वो यथार्थ नहीं हो गया स्वप्न का ज्ञान क्यों विसंबाद विसंबाद ज्ञान है जैसे दृष्टांत क्या है सुप्तो इधम रजतम्ञान बोल सु में इधम रजतम में बुद्धि हो गई थी क्योंकि बाद में जब सुक्ति में दृष्टि पहुंच जाती है उसका विसंवाद विरुद्ध संवाद हो जाता है विसंवाद हो होता है इसलिए वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं शुक्ति में रजत देखना प्रामाणिक ज्ञान नहीं है ठीक इसी प्रकार स्वप्न के वस्तु जो भी आप वहां ज्ञान करके आए वो ज्ञान का विसंवाद हो जाता है जानकर इसलिए वो प्रामाण्य नहीं है यह कहा सुन सुधम रजतम्ञानव माना विवक्षितम अनु होगा विवक्षित होगा कहा अतः विसम इत्यस्य जागृत प्रमा बाधित विषयवादात कहा स्वप्न में जैसे विसमवाद से अपराणिक कहा तो विसमवाद का अर्थ क्या है यह समझना विसंवादात ठीक है विसमवादात पंचमी दिया क्या अर्थ समझना जागृत प्रमा बाधित विषय जागृत के प्रमा के द्वारा यथार्थ ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाते कौन स्वप्न का जैसे सुक्ति में रजत का ज्ञान हुआ था बाद में शुक्ति का ज्ञान के द्वारा बाधित हो तो जाता है विसंवाद तो होता है शुक्ति में रजत का ज्ञान उसी प्रकार स्वप्न में ज्ञान बच जाता है जागृत में आने पर इसलिए विसंवाद है आप तो आप तो एक कहां ये समझना चाहिए ठीक है और बोलते हैं यथा स्वप्न विसंवादात अप्रामिक स्वप्न में विसंवाद होने से अप्राम है तथा उसी प्रकार जागृत में भी विसंवाद हो जाता है जाग्रत से जो जगा हुआ होगा आदमी उनके लिए विसंवाद हो जाता है जब जा आप अभाव में जाएगा देह के आदि नहीं रहने वाले मान के चल रहा था ज्ञान हो रहा था ये कहता तथा उसी प्रकार पारमार्थिक सत्ता में पहुंचने बार यहाँ भी विसंवाद हो जाएगा बोलते पारमार्थिक सत्ता में जब आत्माभाव में पहुंचेगा इसका भी बाध होगा जैसे स्वप्न के ज्ञान का बाघ होता है उसी प्रकार अभी देह की आदि का जो ज्ञान हो रहा है जागृत में इसका भी बाघ होगा कब होगा पारमार्थिक सत्ता में था उसी प्रकार जागृति जागरूक नहीं परम श्रेयो अस्माभि ऐसे विचार करके चल पड़े परम श्रेय हमको सिद्ध करना है परम कल्याण जो होगा वो सिद्ध करना इस इसको लक्ष्य करके सब ब्रह्मवादी भी वो जो ब्रह्मचार्य ब्रह्मवादियों के सहित सब ब्रह्मवादी भी सह ब्रह्मवादियों के सहित वो जो सामोच्य अविद्याद्रात प्रतिबुद्ध जब निद्रा से जगेगा स्वप्न के ज्ञान तभी बढ़ेगा जब उस स्वाप्निक निद्रा से जगेगा जागृति में आएगा तब बद जाता है उसी प्रकार तो निद्रा है, तो निद्रा है, जिस निद्रा निद्रा जिस के बल से जाग्रत विषय देख रहा है तो ये अविद्यारूपी निद्रा के बच जाने पर प्रतिबुद जगने पर नेय साध्यतम आलोचित प्रतिबद्ध के सैसा उसको ज्ञान होगा ऐसा होगा नैव स्त्रेय साध्यता हूँ जागृत के विषय में कोई कल्याण के साधन साध्यता कोई कुछ भी नहीं ऐसे सिद्ध होगा अन्य सत्ता में आ जाता है व्यावहारिक सत्ता में तो बाधित होता है यहाँ भी बात करेगा तब वेदांत का विचार करेगा हाँ ब्रह्मियों के साथ बैठ करके के साथ बैठ करके वेदांत विचार करेगा वेदांत विचार करने से पारमार्थिक सत्ता भी जब पहुंचेगा नई वे ऐसा जानता ऐसा प्राप्त गर, सा प्रा, प्राप्त करता है चार पांच छह की चार में कहते हैं वह व्यक्ति विचारशील, विचारशिला एक पद नहीं, स अलग पद है और ब्रह्मवादी अलग पद है ब्रह्मवादी सह सा प्रतिप्य ऐसा ब्रह्मवादी के विचार करने पर वह प्रतिपत्ति क्रिया के साथ अन्य प्राप्त होता है क्या प्राप्त होगा नैव श्रेय साध्य तुम आलोचित हो विचारीण तो तो विषय था कल्याण के साथ कल्याण सिद्ध करने वाला कोई नहीं ऐसा प्राप्त करता है स विचारशीलो मुखी वहां सद से लेना है विचारशील जो मुक्ति है अथवा सब्रम्ह इत्यादि एकम बा पद अथवा एक पद भी कर सकते सब्रम के साथ में एक, एक पद भी बना सकते हैं सह विचारशील सह विचारशीलों के साथ जब विचार करेगा स्थिति में कल्याण का साधन यहां नहीं दिखता उसको जागृत के विषय में कोई कल्याण का साधन नहीं दिखता जब ब्रह्मवादियों विचार करगा उसका दिखता कोई कल्याण का साधन तो शरीर चिंतन अवस्था भी बात है जागृत व्यथा प्रतिबुद्ध नैवेय का श्रेय साधकों मोक्षो न साध्य मोक्ष किसी साधन के द्वारा साध्य नहीं ऐसा जानकारी होगी जो आत्मभाव पे पहुंच गया आत्मभाव पे पहुंचना ही मोक्ष है उसमें जब पहुंचा किसी के द्वारा साध्य नहीं है जैसे स्वर्ग आदि साध्य होते हैं यज्ञ आदि के द्वारा सिद्ध होते हैं क्यों है। मोक्ष साध्य नहीं है असा ज्ञान होगा अनुमान होगा मोक्ष मोक्ष को पक्ष बना वो साध्य नहीं है किसी साधन के द्वारा सिद्ध होने वाला नहीं है सिद्धत्व सिद्ध वस्तु है उत्पन्न घटादिपत जैसे उत्पन्न हुआ घट कोई साध्य नहीं होता उत्पन्न हो चुका उसके कोई सिद्ध करना पड़ेगा क्या नहीं वैसे प्रकार पहले से ही सिद्ध है को कोई साधन के द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता उत्पन्न घटा बात बाद अनुमान मात्र विवक्ष पर यही होगा मोक्ष साध्य नहीं है कहने के लिए ऐसे अनुमान विभक्षित पत्र विषम आ अच्छा पांच टिप्पणी चंद्रगढ़ ये फलित हुआ ये निष्पन्न हुआ कहा माने प्रतिबंधित ऐसे जानता है जब ब्रह्मवे के साथ में बैठकर के जब विचार करता है हमारे लिए स्त्रेय का साधन क्या हो सकता है इंतजार करता है तो स्थिति में साधन कोई प्राप्त नहीं करता जब शरीरादि भाव में होता है तब तो साधन दिखता है आत्मा भाव में पहुंचा है जब ब्रह्मादियों के साथ विचार करता हो तो आत्मा भी स्थिति में स्त्रेय का साधन नहीं दिखता नित्य मुक्त तो निश्चय उस काल में सब सब, के सब नित्य मुक्त है कोई बंधन में है ही नहीं ऐसी होगा उस स्थिति में पहुंचने का अभी बंधन को माना है तो मोक्ष के लिए बंधन की मान्यता है मैं बना हुआ मैं बना हुआ सर्व नित्य मुक्त तो निश्चय का सर्व सबके सब, सब यही हो नित्य मुक्त से हो जाता है वही निश्चय होगा ब्रह्मवादी को साथ विचार करने का मुमुक्षादि कर्तव्यता भ्रांत आएगा मुमुक्षता जो मानना है मुमुक्ष मानना अथवा सर्वणादि जो कर्तव्य समझना ये सब भ्रांतिकार है जागृति के विषय में पारमार्थिक विषय में यह व्यवहारिक विषय में पारमार्थिक विषय में न मुमुक्षत्व रहेगा ना सर्वणादि कर्तव्य मुमुक्ष मानेगा अपने को, को मुमुक्ष मानेगा तो सर्वणादि की आवश्यकता तो मुमुक्ष तो नहीं उस काल में मुमुक्ष नहीं मान सकता अब तो शरीर स्थिति में तो मुमुक्ष मानता है अवस्था में पहुंचा होगा मोक्ष भी नहीं है सर्वणाधि होगी मोक्ष उत्तम सर्वणाधिकर्तव्य है सात की टिप्पण में कहा मोक्ष से नित्य सिद्धत्व मोक्ष नित्य सिद्ध वस्तु है उसके लिए कोई साधना आदि करके मोक्ष बना नहीं है सरवणाधिकर्तव्य सर्वाधिक कर्तव्य सिद्ध है तब होगा वहां पहुंचने की बात समझेगा अभी तो कर्तव्य है साथ अभी देहा भाव में ये कहते हैं मित्रो नप गृहीत संबुद्धो न प्रपद्यते गृहत यदि प्रतिबुद्धो न पश्यति प्रपद्यते चापि प्रतिबुद्धो पश्य तो है, वैसे जागृत बात इतनी है स्वप्न से व्यवहारिक व्यवहार काल में जब व्यक्ति जागृत में जागृत होगा उसके लिए जागृत भी वैसे बाधित हो जाता है बोलते हैं ये दोनों में घटने वाला है स्वप्न अवस्था में देखते हैं मित्र आदि के साथ में बातचीत किया उसने मित्राद्य सम किया बातचीत की उसने मित्र आदि के बातचीत की थी करते थे। जब जग जाता है तो उसको नहीं मानता है मित्र आदि हाँ के साथ में बातचीत हो रही है पारमार्थिक सत्ता में जब पहुंचेगा व्यक्ति आत्मभाव में पहुंचेगा इस बात को नहीं मानता जैसे स्वप्न से जगा हुआ स्वप्न की बातों को नहीं मानता ठीक इस प्रकार इस जागृत से जगा हुआ जो होगा तुरी आत्मभाव में गया होगा तीनों शरीरों को बाध करके वहां पहुंचा होगा कोई जागृत के बातों को नहीं मानता जैसे कौन व्यावहारिक सत्ता, सत्ता में पार्थिक पहुंचा हुआ हो इस बात को नहीं मानता गृहित दूसरी बात स्वप्न में कोई वस्तु ग्रहण किया हो सोना चांदी आदि दिया, दिया किसी ने दिया हमें मिला हो जागृत में आने के बाद मेरे पास सोना है मानेगा गृहित चाप यदि जो कुछ ग्रहण किया था तब स्वप्न अवस्था में वह प्रबुद्ध न पश्यती जग जाता है तो उसको देता नहीं नहीं कुछ नहीं मिला ठीक इसी प्रकार व्यवहारिक सत्ता में जो कुछ ग्रहण करता है पारमार्थिक्वन वाला दृष्टान्त है व्यवहार वाले को घोषित कर रहा है मिथ्या स्वप्न तो मिथ्या घोषित है सभी मान रहे है इस तरह की युक्ति लगाना होगा एक नंबर के सब ब्रह्मचारी भीर मुमुक्षभी ब्रह्मवादी भीर माने ब्रह्मचारियों के साथ जो विचार करता है अथवा ब्रह्मवादियों के साथ बैठ करके विचार करता है विचार किया था तब जाग्रत अवस्था में वो पूरी अवस्था में नहीं मानता उसका अथवा स्वप्न में भी अपने ब्रह्मचारियों के साथ में मिलकर मुमुक्ष बन के काम किया था या ब्रह्मविताओं के साथ किया था जागृत आने नहीं मानता उसका मानता वैसे जागृत में जो कुछ हुआ है अभी व्यावहारिक सत्ताओ में तो पारमार्थिक सत्ता में है तो इस बात को नहीं मानता होगा तो सबको बात करके आत्मभाव अच्छा में बैठा हुआ स्वप्नपदीतम उपदेशा विद्वान नैसे स्वप्न में कोई उपदेश आदि हुआ हो जागृत में नहीं मानता है अमुक ने मेरे को उपदेश दिया करके नहीं मानता उसी प्रकार ये जो जागृत अवस्था मैंने व्यावहारिक सत्ता में जो कुछ उपदेश आदि का ग्रहण किया हो उस तुरीय अवस्था में पारमार्थिक सप्ताह में जब पहुंच जाता है फूल सूक्ष्म कार्म शरीर को बाध करके ऊपर की अवस्था में हो जाता है उसमें नहीं मानता तो वह आत्मा से अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं क्या मानेगा वो श्रवण आदि को गृहित किया था यह भी नहीं मानता क्योंकि जब स्वप्न वे वह गृहित उपदेश है जब स्वप्न के उपदेश आदि को जागृत नहीं मानता नहीं देखता मान्यता नहीं देता ठीक इस अभी व्यावहारिक काल में जो कुछ भी उपदेश आदि ग्रहण किया होगा उसको पारमार्थिक सप्ताह में पहुंचने के नहीं मानता स्वप्न वाला है और यह साध्य है जागृत भी ऐसा ही है। नहीं मानता स्वप्न विद्वान विद्वान उस आत्म भाव में पहुंचा हुआ तो विद्वान होगा विद्वान आठ की टिप्पणी विद्वान न पश्यती विद्वान गृहित उपदेशादि स्मरण अभावा, अभावा, अभावान क्या तो विद्वान जो होगा जो कुछ भी व्यावहारिक काल में जो भी आप उपदेश आदि का ग्रहण किया होगा उसने उस उसका स्मरण का अभाव वाला होता है उसका याद नहीं करता मैंने ऐसा सुना था ये सुना था वो सुना था याद नहीं करता विद्वान पक्ष है विवेकी जो होगा गृहित तो उपदेशादि जो उपदेश आदि का ग्रहण किया था व्यावहारिक क्षरता में उपदेशादि का स्मरण का अभाव वाला होता उसके याद नहीं करता स्मरण वाला नहीं होता स्मरण का अभाव वाला होता ख्याल नहीं करता तथ सात्य फलादर्शी तथ क्यों उसके द्वारा साध्य जो फल होना था वो दिखता नहीं उसको फल नहीं दिखता जैसे स्वप्न में कोई उपदेश आदि का ग्रहण किया हो तो उसको जागरूक उसका ख्याल नहीं कर रहे अंदाज कर रहे क्यों उस स्वप्न के उपदेश से अभी कोई काम नहीं चलने वाला है साथ ही फल नहीं मिलेगा इसी प्रकार व्यावहारिक क्षमता में जो कुछ भी उपदेश आदि ग्रहण किया हो और तो पारमार्थिका में उसका कोई फल नहीं मिलता है इसलिए वो स्मरण नहीं करता कहा विद्वान गृहित उपदेश स्मरण भगवान तत्साध फलादर्शित तो उसके द्वारा साध्य फल के दर्शित दृष्टा नहीं होता क्यों स्वप्न गृहित उपदेशादि अस्मकृ देवदत्ता आदि जैसे दृष्टांत है स्वप्न में जो उपदेशादि गृहित ग्रहण किया था देवदत्त व्यक्ति दे ने उसका स्मरण नहीं करता जागृत का अलगोषण स्वप्न स्वप्ने गृहित उपदेशादि अस्मतृ देवदत्ता आदि जैसे स्मरण नहीं करेगा उसका फल नहीं मिलेगा स्वप्न में जो कुछ भी उपदेश हुआ हो जागृत में फल नहीं मिलने वाला ऐसे देवदत्ता के समान अभी पता, भी मान वाला, भी ऐसा ऐसा देखना चाहिए। विद्वान विद्वान ना उसका अभ्यास नहीं करेगा व्यावहारिक सत्ता में जो कुछ भी उपदेश आदि सुना हो पारमार्थिक सत्ता में जाकर के बार बार उसको याद नहीं करेगा अभ्यास नहीं करेगा ये अर्थ होगा अभ्यास नहीं करे अभ्यास मरण नहीं रहेगा उसमें अभ्यास नहीं करता जैसे स्वप्न में जो कुछ भी नहीं हुआ हो, हो उसको जागरूकता या अभ्यास नहीं करता बार बार याद नहीं करता उसका, ठीक इस प्रकार होगा आगे कहते हैं गृहितम कार्यक्रम का गृहितम चाहिए प्रतिबुद्धो नपश्य थी जो कुछ भी ग्रहण किया था उसको नहीं देख उसको देखता नहीं जैसे दृष्टान्त स्वप्न वाला और यहाँ पर व्यावहारिक सत्ता में जो कुछ ग्रहण किया था पारमार्थिका में उसको देखता है मानता नहीं लगता नहीं वहां तो अपना अकेला हो जाता है उपदेष्टा भी नहीं उपदेश भी नहीं है ऐसी वहाँ मान तो नाम तो प्रज्ञा ना बहिस्प्ञा वह ना प्रज्ञा नगर ऐसा गो वाला लगना है वहां अकेला कैवल्य केवल हो जाने का नाम मोक्ष है ना? कैवल्य केवल से भाव कैबल्यम अकेला जितने छील के लगे सबको त्याग न जितने पोशाक पहना हुआ है पांच कपड़ों का पोषाक है इतर बनियान है अमुक है क्या क्या है पांच है एक दो नहीं अन्नमय कोष सबसे भीतर आनंदमय कोष है उसके बाहर में विज्ञानमय कोष है उसके बाहर मनोमय कोष है उसके बाहर एक और डाला है प्राणवय कोष डाला है उसके बाद अन्नवय कोष कितने कपड़े डाल लादे हुए हैं यहां ये सबको हटाना है तब वो कई बल्यु तभी वो कैवल्यू में पहुंचेगा जितने भी आवरण है इसको हटाना है अच्छा ठीक है अथवा लोकदृष्ट यदि गृहित वस्त्र अन्न उदकाधि तरबुद्धो अन्य प्रत्यय बाधा न स्वंधित अधिगछति तेनास मतलब माना जीवन मुक्ति अवस्था में है अभी कैबल्य मुक्ति में नहीं गया है उस स्थिति में लोक दृष्टि से कुछ ले रहा है कुछ ग्रहण कर रहा है अन्न वस्त्र आदि कुछ देते हैं तो लेता है अज्ञानी बोल रहा है कि बाबा जी लेते हैं ग्रहण कर रहे हैं लोक दृष्टि से ऐसा उसके दृष्टि में वो चीज नहीं होती क्या है अथवा दूसरी व्याख्या करना अथवा लोक दृष्टिया अज्ञानी जनों की दृष्टि से लोक दृष्टि से यदि गृहितम वस्त्र अनुदादी जो कुछ भी ग्रहण किया है उसने वस्त्र है अन्न है जल है ग्रहण कर रहा है कुछ ले रहा है ऐसा लगता है तब विद्वान नैव करोगे वो विद्वान मानता है इंद्रिया गी। गी इंद्रियां गीता के पंथ्यारे बोला है विवेकी को जो कुछ भी हो रहा है ये इंद्रिया है अपने अपने काम कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ इस भाव करो भी मैं कुछ नहीं करता मैं लेता देता कुछ नहीं ऐसा मानता है लेने वाले कुछ और हैं जल लेने वाला प्राण होगा वस्त्र आदि लेने वाला शरीर होगा ये दृष्टि में जाता है नई विजित करो मानता है जो कुछ लोग दृष्टि से वहां पर अन्न वस्त्र जलादि का ग्रहण करता हुआ दिखाई दे रहा है वो अभी उसकी भावना वो नहीं भावना अलग है नई विपिन इस भाव में मैं कुछ नहीं करता इस भाव में विद्वान समान था यदि प्रतिबुद्ध तो ये जगह हुआ होता है वो व्यक्ति जब नई व्यक्ति में पहुंचेगा वो जगा हुआ हो जाता है प्रबुद्ध अन्य प्रत्येक आध्यात्मा उसे अपने स्वरूप से भिन्न ज्ञान है ही नहीं उसको वो जो कुछ भी हो रहा है अन्न जलाधिकरण प्रारध के अधीन हो रहा है वह पुरुषार्थ नहीं करता अज्ञान जैसे पुरुषार्थ करता है अहम बुद्धि शरीर में अहम बुद्धि करके लेना देना है इसमें अन्य प्रत्यय अपने से भिन्न भी ज्ञान है ही नहीं उसको अपने स्वरूप से अतिरिक्त का ज्ञान है स्व संबंधित इसलिए अपने संबंधी ने समझता उन वस्तुओं को जो अन्न जल उदय आदि का ग्रहण कर रहा था अन्न वस्त्र उदय आदि का अपने संबंधी ने मानता ये मेरा है ये बुद्धि नहीं उसका ऐसी बुद्धि उसको अपने स्वरूप से अतिरिक्त का ज्ञान होता ही नहीं जब तीनों शरीरों से ऊपर की अवस्था की बात है कहा से वहां अतः जागृत नहीं जब जीवन मुक्ति अवस्था में है अन्य लोगों की दृष्टि से जो अन्न जला ले रहा हो दिखता है वो भी उसके दृष्टि में नहीं है, और की है नौ दस ग्यारह की टिप्पणी आभाष मात्र पहले टीका पूरा है कि वो क्या होगा वो आभाष है जो लेना देना दिख रहा है आभाष है वास्तव में वहां पर अन्न जलादि लेना नहीं होता उसकी दृष्टि से नहीं है अन्य कोई दृष्टि से है अन्य लोगों की दृष्टि में है बावास मात्र वास्तव तो में वस्त्र आदि नहीं है टिप्पणियां नव दश ग्यारह नवग्र कहा तद विद्वान विद्वान गृहित वस्त्र आदि विषय का स्व संबंधित्व दर्शना भगवान या वो अनुमान दे रहे हैं विद्वान जो होगा जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति अभी शरीर पाप नहीं हुआ है किंतु शरीर से भिन्न होकर को बैठा हुआ अपने को असंग मान के पहुंचा होगा है दुर्लिप अवस्था में गया होगा है वो जीवन मुक्ति अवस्था है विद्वान वो जो विद्वान है जीवन मुक्ति अवस्था में पड़ा हुआ विद्वान ग्रहित वस्त्र आदि विषय का स्व संबंधित तो जो ग्रहण किया है लोगों के दृष्टि में जो तो ग्रहण कर रहा है वस्त्र का ग्रहण वस्त्र है जल है अन्न है ग्रहण कर रहा है वस्त्र विषय स्व दर्शन का ज्ञान का अभाव वाला होता है विद्वान मेरे है ये वस्त्र मेरा है ये जल मेरा है या अन्न मेरा है ये बुद्धि नहीं होता है उसका सुसंबंधित तो ज्ञान का अभाव दर्शन ज्ञान ज्ञान का अभाव बोला होता हो क्यों उसके पास एक ही ज्ञान है अहम ब्रह्मास्त्र व्यापकता का अनुभव में पड़ा हुआ है दूसरा ज्ञान है ही नहीं है उसके पास क्यों ना उस काल में विषय तो ही होता है जब उस भाव में व्यक्ति पहुंच गया हो तो वहां पर विषय भी नहीं है जानने वाला व्यक्ति भी नहीं है, अकेला हो जाता हो तो क्या विद्वान गृहित वस्त्र आदि से सुसंबंधित दर्शन भगवान ये साध्य है विद्वान पक्ष है सो so, भिन्न दर्शित भावा क्यों अपने से भिन्न रूप से किसी को समझता ही नहीं है सर्वम इधम अहम से वाषुदेव इस बुद्धि में होता है सर्वम इधम अहम से वाषुदेव ये सबके सब, के सब ये जो देख रहे हैं जगत और ये जो मैं सब वाषुदेव एक ही भगवान है उसे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं ये बुद्धि में पहुंचा हुआ है क्यों तो कहाता भावा उसको जलतव बुद्धि अन्य बुद्धि भी नहीं बुद्धि भी नहीं तो ब्रह्म बुद्धि उसकी दर्शित्व का अभाव उस रूप में नहीं दिख रहा, रहा, रहा है उसको ब्रह्म रूप में दिख रहा है तदर्शित्व ज्ञान नहीं है उसके पास व्यतिर विद्रेक में क्या होगा ये तो अन्वय हो जाएगा विद्रेक क्या होगा व्यतिरक स्व संबंधित घटाधि दर्शी देवदत्ता विद्रेक होगा यहाँ अन्वय तो नहीं मिलेगा भित्री मिलेगा जैसे अपने से भिन्न जानने वाला घट आदि को भिन्न जानने वाला देवदत्त व्यावहारिक तो काल में देवदत्त पड़ा हुआ है अपने से भिन्न मानता है घट को ऐसा वो नहीं है ईद तो प्रयोग ऐसा जानना चाहिए कहा दस किट बनेगा प्रतिबुद्ध माने निश्चय ऐसा निश्चय हो गया उसको क्या निश्चय हो गया नहीं बो कि अन्न वस्त्र आदि होती हुई कुछ नहीं दुर्वासा जी के बारे में आया था ना एक बार यमुना पार करना है गोपियों को कहा गोपियों ने के बोलो यमुना जी को बोलो यदि दुर्वाजा कुछ नहीं खाते हैं दुर्वाहार करते हो उन्होंने जितना निष्ठा मिलेगा खा गए सब उनके दृष्टि से खाए हैं क्या दो अब जाकर बोलो यमुना जी बढ़ गई वापस नहीं हो पा रहे गोपियां तब दुर्वासा के पास गए बाबा जी हम तो यही रह गए क्या होगा दुर्भाषा जी ने कहा कि मुना जी से प्रार्थना करो यदि दुर्वासा जी ने कुछ नहीं खाया हो तो हमें रास्ता दे ऐसा बोला तो यमुना जी ने यमुना जी कंग हो गई गोपियां पार हो गई भावना अलग अलग हो गई गोपियों की दृष्टि में खाया है बहुत पकवान ले गए थे चलो उनके दृष्टि में खाए दृष्टिभेद से कार्य होता है अच्छा ग्यारह की टिप्पणी अन्य प्रत्यय बाधात्मे ग्यारह का अन्य प्रत्यय बाधा दीदी द्वैत दर्शन से अभाव क्यों उस काल में उसको द्वैत दर्शन नहीं है जगह हुआ है आत्मभाव में है जीवन मुक्ति अवस्था में है उसका द्वैत दर्शन होता कोई अद्वैत भाव में होता है भावना अद्वैत में है द्वैत दर्शन अभावार अप्राह्मण्य आता अथवा अप्राह्मण्य उसमें जो प्रातिभाषिक दिख रहा है जैसे रजु में सर्प दिखता है वह प्राम्य नहीं होता इस प्रकार जगत अभी दिख रहा है तो ये बाधितावृत्ति से दिख रहा है या अप्राम्य है यह बुद्धि में है या तो दर्शन है ही नहीं है तो वो प्रादिभाषिक रूप में दिख रहा है वस्तु तो रूप में नहीं दिखता जली हुई रसी के सम दिख रहा है उसको कैसे जली हुई रसी होती है रसी दिखाई पड़ते काम नहीं आए पता है उसको मिथ्या बुद्धि तो आ जाती है ये बता दी अच्छा आगे ठीक है उत्तम अर्थम निरक्षताक्षरणी हो जाती है इसी अर्थ को विवक्षा करके इसी विषय को विषय बना करके जो कार्य काली के शब्दावली का योजना करते हैं मित्र दे साम तदेव मंत्र प्रतिबुद्ध का अर्थ दो तरह से टीकाकार ने अर्थ किया स्वप्न से जगा हुआ अथवा जागृत से जगा हुआ जागृत वाले को स्वप्न वाली को दृष्टांत बनाया और जागृत वाली अवस्था को सिद्धांत बनाया यहां से जगा हुआ तो यहां पर भाष्यकार केवल संक्षेप में बोलते हैं मित्राद्य सहसं मंत्र मित्र आदिओं के साथ में बातचीत करके रात्रि में सोया था मित्रादि मिले बातचीत हुआ कुछ हुए सब तदेव मंत्रण प्रतिबुदन वही जो बातचीत जो हुई थी जगा हुआ व्यक्ति ने मानता उसको सब झूठा है जो जागृत में आ जाता है उन बातों को नहीं मानता ठीक इसी प्रकार ये जागृत से जो जगा होगा जागृत के विषय को ऐसे ही मानता है या जो कुछ आज हम बातचीत कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जो कुछ मानते हैं जब हम कुछ में अपने स्वरूप पे पहुंचेंगे हमें उठा सकते हैं। वहां कुछ नहीं वो तो अभी शरीर भाव में है मैं मनुष्य हूँ ये पना में है इसका हमें पढ़ाई लिखाई सब सब बढ़ा है अगर आत्माभाव में हम पहुंच सके वहां पर कुछ नहीं गृहित यदकिंचित हिरण्य आदि न प्राप्त होती अर्थ सोना आदि मिला स्वप्न में जागृत में मिलेगा उसको नहीं नहीं प्राप्त नहीं करता बादल हो जाता है उसका ठीक है इसी प्रकार यहाँ भी व्यवहार दृष्टि में लोगों के दृष्टि में बाबा जी कुछ ले रहे हो ऐसा दिख रहा हो में उस भाव को बाबा जी को आत्मभाव में पहुंचे हो तो वहां पर उसको उसको प्राप्ति होने वाली अतश्चर न देशांतर में क्षति स्वप्न इसलिए ये हेतु से होता है स्वप्न दृष्टा देशांतर में जाकर के वस्तुओं के साथ संपर्क करता है वो स्थान है वहां देखने से स्वप्न की वस्तु मिथ्या होते हैं और देशांतर जाना संभव नहीं है पूर्वादी ने शंका उठाई थी यहाँ स्वप्न थोड़ी दिखता है बाहर जाके जो जिस देश में वस्तु वही पहुंच जाता है कहा कि नहीं देशांतर जाना संभव नहीं जाएगा क्यों अगर जाकर के वास्तविक वस्तु देखा होगा तो जगने के बाद भी मानना पड़ेगा मानना चाहिए ना जगने के बाद नहीं मानता इसे मतलब देशांतर गया ही नहीं वस्तु के पास पहुंचा ही नहीं है केवल ख्याल आ गया अभी तक ऐसी झूठे हैं वस्तु देखा जैसे स्वप्न के झूठे हैं जब दूसरे सत्त, सत्ता सत्तांतर में आने के बाद पता लगा इसी प्रकार जागृत झूठा होगा वेदांत जो बोलता है ये भी झूठा ही कहता है कब होगा यहां से सत्ता बदलेंगे जब आप जब आत्मभाव में पहुंचेंगे पारवार्थिक सत्ता में पहुंचेंगे तब ये इसको आप सही मिथ्या रूप में देख पाएंगे व्यावहारिक सत्ता में बैठे हुए व्यवहार को जब माने कल्पना कहना मुश्किल पड़ रहा है क्यों स्वप्न से तो हम सत्ता बदल दिया हमने व्यावहारिक सत्ता में आ गए तभी घोषित हुआ ना यहां से भी तीनों शरीरों को बात करके आत्मभाव में पहुंच जाए तो ये वैसे ही सिद्ध हो जाएगा जैसे इस तो जब तक शरीर है तब तक वर्णाश्रम आदि भी है उपदेश आदि भी है साधना आदि भी है मोक्ष भी है सब कुछ है सब होगा तब तक, तक होगा जब गया हो पारमार्थिक सत्ता में पहुंचा हो उसके लिए कुछ अच्छा आगे किस्थायान देना पर्यटक सब मिथ्या पृथक भूत जागृतेज का शरीर लोकश्चय पूज्योद मिथ्या कथ्यतेथकुटस्थ प्रमाख्य शरीर से यही कहना चाहते हैं स्वप्न को दृष्टान बनाकर जागृत वैसे ही मिथ्या घोषित करना चाह रहा है सत्य तो बुद्धि हो रही है और स्वप्न को तो मिथ्या सभी मान के बैठे हैं कैसे स्वप्नावस्थायाम एक नाट्यधिशु परिडी बाहर तो नहीं जा सकता है स्वप्नावस्था में क्या करता है जिस शरीर को लेकर के नाड़ियों में घूमता है नाड़ी के भीतर में घूमता है स्वप्नावस्था में जीव कहां को देगा नाड़ियों भीतर घूमता है जिस शरीर को लेकर वो शरीर का होगा क्यों मुख्य शरीर तो बिस्तर में पड़ा होगा और नाड़ियों के भीतर घूमने वाला शरीर वास्तविक शरीर नहीं होगा स्वप्नावस्था में जो घूम रहा है शरीर ये शरीर नहीं होता है यह चुपचाप पड़ा हुआ है निश्चे होकर के पड़ा होगा बिस्तर में क्यों ये जागृत वाला शरीर अलग है स्वप्न का शरीर अलग है नाड़ी में घूम शरीर को तो नाड़ियों में घूमने वाला शरीर स्वप्नावस्था आया एक देह है ना जिस देह को लेकर घूमता है न, जीव नाडी आदि शरीर नाड़ी आदि में घूमता है सब मिथ्या वो देह मिथ्या होगा वो शरीर मिथ्या होगा और स्वप्नावस्था में घूमने वाला शरीर कहां घूम रहा है नाड़ी इतने छोटी सी उसमें छिद्र छिद्र है, उस में शरीर तो घुस नहीं सकता और यह बाहर पड़ा हुआ है स्वप्नावस्था में, में जिस शरीर को धारण करके हम घूम रहे हैं वो शरीर मिथ्या ये तो पक्का है मिथ्या ये सभी मानते हैं मिथ्या पृथक गुत निश्चल देह क्योंकि उससे अतिरिक्त निश्चल देह है एक तो घूम रहा है स्वप्न में और दूसरा दूसरा शरीर पड़ा हुआ है जो जागरूक वाला शरीर पड़ा हुआ, है, का? में पड़ा हुआ है? है ये दिखाई पड़ता है इसलिए वो शरीर अलग है वो मिथ्या है नाड़ियों के भीतर घूमने वाला शरीर सत्य नहीं होता मिथ्या है उसी प्रकार यहां भी समझना ये जागृत वाला है मुख्य यही है वो तो दृष्टांत है उसी प्रकार जागृत यह न परिभ्राजक शरीर है लोकस से जिस आदि बन करके ब्रह्मचारी बन करके लोगों का द्वेष्य बना हुआ बैठे बैठे खा रहा है आपको द्वेष करने वाले वो होता है और महाराज आपने तो एक का उद्धार कर दिया ऐसे कहने वाले भी पूज्य भी हो सकता होता है द्वेश न पूज्य है न द्वेश है स्थान के मान्यता है किस स्थान में वो है थान विशेष में पूज्य होता है वही व्यक्ति और थान विशेष में निंदनीय हो जाता है द्वेश हो जाता है थान की महिमा नबलम कहता है। कुछ की महिमा है कई आपको निंदा करने वाले महाराज हमारे कर कर ऐसे करने वाले भी तो ये जैसे स्वप्न के शरीर में बिथ्या होता है क्यों नाड़ियों के भीतर घूमने वाला शरीर है वो ठीक है इसी प्रकार तथा जागृते न जागृत ये न परिप्राजक आदि शरीर है चाहे परिप्राजक शरीर हो चाहे गृहस्थ शरीर बना हो चाहे बांध प्रस्तो तो जिस शरीर होगा जैसा शरीर होगा चार आश्रम कोई भी शरीर वाला हो गया लोग पूज्य द्वेश दो में से एक होगा कोई उसके द्वेष करने वाले होंगे कोई पूजा करने वाले होंगे सम्मान कर सभी में है ये सभी आश्रमों का पूजा भी होती है और द्वेष भी करते हैं लोग सभी की स्थिति ऐसी है केवल सन्यासी की बात नहीं है हर आश्रम में कोई भी होगा कभी पूज्य कभी द्वेश लोगों की दृष्टि से दृश्य तो सब विद्या वो भी मिथ्याई होगा कभी शरीर में विद्या होगा जैसे स्वप्न के शरीर नाड़ी के भीतर घूमने वाला मिथ्या है उसी प्रकार पूज्य और देश्य बनने वाला जागृत की मिथ्या है। तब तो घोषित होगा जब आप अपने आत्मभाव में पहुंचेंगे अपनी स्थिति में होंगे अभी अस्वस्थ है अभी स्वस्थ नहीं है जब स्वस्थ होंगे अभी आपको रोग लगा हुआ है अस्वस्थ है स्वस्थ स्थिति स्वस्थ जब अपने आप में बैठ पाएंगे आप जिस दिन तब ये रोग हट जाएगा रोग हटने के बाद में फिर ये दिखने बंद हो जाए स्वस्थ यही होता है अभी तो स्वस्थ नहीं रोगी है, है। जन्म का रोग है देहादि में अहम बुद्धि करके बैठे बड़े रोगी बनकर बैठे हैं आप पृथक एवं इत्यादि कहा क्यों पृथक एवं कोटस्थ ब्रह्माख्य शरीर से अनुभव उसको क्या है ये शरीर से अतिरिक्त शरीर का अनुभव नहीं जो, जाग्रत के सत्ता मान व्यावहारिक सत्ता से जो जगा हुआ होगा पारमार्थिक सत्ता में पहुंचा हुआ होगा तो यह शरीर से दूसरे शरीर का अनुभव मिल रहा है कहा ब्रह्मरूप शरीर में हम ब्रह्मास्त्र उस शरीर में अनुभव कर रहा हो इसलिए यह शरीर मिथ्या घोषित हो जाएगा जैसे स्वप्न के शरीर से अतिरिक्त शरीर जाग्रत में आने बार स्वप्न के शरीर मिथ्या घोषित होता है इसी प्रकार ये शरीर से अतिरिक्त ब्रह्म भाव में पहुंचा होगा ब्रह्मरूप शरीर में बैठा होगा जो व्यक्ति वो उसकी दृष्टि में यह पृथक ये जागृतकालीन शरीर से अलग शरीर है प्रमाण्य ब्रमाख्य कुटस्थ जो भ्रमणामक असंग जो भ्रमणामक शरीर है अनुभव उसका अनुभव तो ये शरीर होता है इसलिए ये ये शरीर बाधित हो जाएगा कार्य का है सर्वं सर्वं स्वने वस्तुकाय पृथ् अ दर्शन थाश्यम अवस्तुम स्वस्तकाय पृथ्वन दर्शन यश्यम अवस्तुम स्वप्ने चा अवस्तु का काय में ये शरीर वस्तु नहीं होता नविद्य वस्तु ऐसे अवस्तु का बहुगुरी समाज है जैसे अपुत्र होता का, का है उसका अवस्तुता काय अवस्तु काय अवस्तुकाय वस्तु रही है वास्तविक नहीं है स्वप्न अवस्था के जो शरीर है वास्तविक नहीं है काय शरीर अवस्तुता नविद्य वस्तु ऐसा वास्तविक नहीं है काल्पनिक शरीर स्वप्न में जो शरीर होता है काल्पनिक शरीर जिसको वास्तविक शरीर बांधते हैं वो तो बिस्तर में पड़ा हुआ होता है स्वप्नों में जो खान पाम कर रहा घूम रहा ये तो निश्चल पड़ा हुआ है ये शरीर जो व्यावहारिक हुआ स्वप्नों का शरीर वस्तु नहीं होता है हो जाता है उसमें जगे वो बाद हो गया इस शरीर में आ गए वो शरीर बाद हो गया इसी प्रकार ये शरीर शरीरांतर में जब पहुंचेगा द्रम भाव में पहुंचेगा ये भी हो जाएगा वस्तु हो जाएगा ये कहना चाहते स्वप्न का क्यों अन्य शरीर अलग दिखाई पड़ता है में इसलिए वो अवस्तु है स्वाप्निक शरीर मिथ्या हो जाता है यथा काथा सर्व वो किससे देखा आपने चित्त से देखा ना चित्त से देखा आपने मनोवृत्ति से देखा है शरीर को तो यह जागृत वाले में मनोवृत्ति का खेल है था का यहाँ? जैसे शरीर स्वप्न का है तथा सर्वम सबके सब चित्त दृश्यम अवस्थुपम जो चित्त का दृश्य जो जो होगा वो अवस्थु का मन का शरीर स्वप्न का शरीर चित्तृश्य है टिप्पणी में कहेंगे चित्त दृश्य बोलेंगे चेतन देखता है उसको इसलिए अवस्तुआ है इस प्रकार जागृत वाले वही चेतन का दृष्टिदान तो इसमें अहमता ममता करने की आवश्यकता नहीं विचार से इसमें अहमता मानता क्या होना चाहिए अच्छा, ठीक अच्छा। है मैं यथा स्वप्ने देहो मिथ्या जैसे स्वप्न का शरीर मिथ्या के चित्त दृश्य है वो मिथ्या शरीर अवस्तु का मानिए वास्तविक नहीं है शरीर को का शरीर तो मिथ्या घोषित कम होगा जागृत में आने के बाद जब शरीरांतर में आएंगे तब, रह रहते-रहते मिथ्या बोलेंगे आप जब शरीर में आएंगे सप्तांतर में आ जाएंगे प्रातिभाषिक सत्ता से जब व्यावहारिक सत्ता में आएंगे आप जागृत में आएंगे तब उसको मिथ्या घोषित करेंगे मिथ्या तथा इस प्रकार चित्त दृश्यम जड़म सर्वम जितने जड़वर गे सारे के सारे जागृत काल में जितने वास रहे शरीर आदि घटाधि पटादी जितने जड़वर गहे चित्त दृश्य में के टिप्पणी में कहते हैं जैसे स्वप्न का शरीर मिथ्या है तो चित्त का दृश्य होने उसी प्रकार चित्त का दृश्य यह भी है कोई दृश्य तो मिथ्या हो जाएगी जागृत शरीर आदि मिथ्या दृश्यवाद स्वप्न शरीर आदि जाग्रत के मान करके बैठे हुए हैं आप भी कर रहे सत्यत्व मान करके ये मिथ्या है जिस पूर्वार्थ में पुर्वार, कारिका के पूर्वार्ध तो का तो में जो स्वप्न चाहु दर्शन उसके शब्दावली की व्याख्या करते हैं स्वप्न इत्यादि कहा स्वप्न चल अटन दृश्य थी स्वप्न में शरीर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है अटन दृश्य थे अटकता हुआ छत्र में घूमता हुआ दिखाई पड़ता है यह का या जो शरीर अटन दृश्य थे यह का अटन जो कहा घूमता हुआ जो शरीर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है उस देश में गया उस देश में गया ऐसा लगता है घूमता हुआ दिखाई पड़ता सो अवस्तु का वास्तविक नहीं होता उस तो अन्य से स्वापदेश पृथक का दर्शन क्योंकि अन्य शरीर दिखाई पड़ता है उससे पृथक जो घूमने वाला शरीर से अतिरिक्त शरीर स्वापदेश जहाँ हुआ है उस देश में सैया में स्वापदेश है वहां पर पृथक कायां तर अन्य का शरीर है वहां पड़ा हुआ है इसलिए जो स्वप्न स्वाप्निक शरीर हो है मिथ्या हो जाता है यथा स्वप्न दृश्य कायो असत जैसे स्वप्न में दृश्य जो काय है दिखाई पड़ रहा जो शरीर वृत्ति दिखाई दे रहा है वो तो शरीर जैसे असत है असम माने असत है जैसे शरीर तथा सर्व जितने भी जागृत आदि अवस्था के जितने भी चित्त दृश्य जितने भी होंगे चित्त दृश्यम अवस्थ बम जागृति भी जागृत में भी जितने भी दिखाई पड़ रहा है वो असत ही होता है जैसे वो न होता हुआ वास रहा है वैसे भी न होता वास्ता है किन्तु वहां से जग गए सत्तांतर में आ गए वो समझ रहे समझ गए मिथ्या यहाँ से अभी नहीं बाधित है यहाँ से अभी जगे सोए हुए माया निद्रा तत्व अजानता जब तक अप, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक निद्रा में है आप अनादि माया तो यदा जीवक प्रबुद्ध अजम अनिद्रम अश्वत्म अद्वैतम बुद्ध थे तब तब, तब जगेगा माया से स्वया हुआ है माया रूपी निद्रा में पड़ा हुआ है अनादिमाया कौन सी माया अनादिमाया से सोया हुआ है अनादिमाया सुख तो यदा जीवक जब जगेगा जब तो किसी महापुरुष के द्वारा तत्वी तो आदि ऐसे वाक्य समझने को मिल जाए तो कभी पुण्यकर्म संचित हो जाए वो समझ में आ जाए उसको जगना वो है ना हम देह न मैं देह, देह इसमें पहुंचना जगना है तो का लाल तो है जम जाए हम सचिदानंद आत्मा एक हो जाना वो जगना है तब तो क्या होगा जगता है जगने पर क्या होगा अपने को अजन्मा घोषित मानता है करता है अभी तो जन्म वाले बोलता है मैं इतने साल का हो गया क्या तो आत्मा का साल होता है अजन महात्मा को जन्म लगा देता मैं इतने साल का हो गया अब मरने वाला दूसरे का धर्म आरोप करके बोलता है अच्छा अजम् अनिद्रम अज्ञान रहित समझता उसका अनिद्रम अस्वप्नम अन्यथा दृढ़ता स्वप्नो निद्रा तत्व अजानत विपर्यासे तय क्षीणे तुरियम पदम अगम प्रगल तारी का अनुकूल क्या है यहाँ के जो स्वप्नों और निद्रा कुछ विलक्षण है काम में स्वप्न माने होता है अन्यथा ग्रहण जब जब, जब होगा वो स्वप्न है जब ऋषि में सर्प दिखेगा का, जागृत काल में सर्प दिख रहा है तो वह आप सोए हो गया स्वी और अपने स्वरूप के ख्याल न हो वो निद्रा है निद्रा तत्व तो ये दोनों के दोनों जब विपरीत हो जाएंगे स्वप्न भी नाश हो जाए और निद्रा भी नाश हो जाए तारिका का भाव समाप्त हो जाए तूर्यम पदम अश्र तब अपने स्वरूप को प्राप्त करता है ऐसा कह क्या है वैसे एक स्वप्ने चाह अवप्न में घूमता हुआ तो शरीर दिखाई पड़ता है स्व अवस्था है मानी मृत्या है वो शरीर क्यों तथो अन्य स्वापदेश पृथक कायांतर से, से, कायां दर से दर्शन उस शरीर से जो घूमने वाला शरीर से अतिरिक्त शरीर एक बिस्तरा भी दिखाई पड़ता है जहां स्वया हुआ है वहां पर पड़ा हुआ दिखाई यथा स्वप्न दृश्य असत उसी प्रकार जिस प्रकार जिस में दिखाई पड़ता है जो शरीर वो असत होता है होता है तथा सर्वं अवस्तुगम सारे के सारे चित्त दृश्य जितने भी है चित्त चित जितने होंगे असत ही होगा जागृत वाले के चित्त दृश्य है ये दृश्य दृष्टा थोड़ी है ये भी असत्य है असम असम जागृत भी चित्त दृश्यत् जैसे बात चित्त दृश्य होने से असत हो गया था स्वप्न का शरीर वैसे जागृत वाला भी चित्त का दृश्य है समान है हेतु तो बैठा हुआ है ये भी असत होगा आगे का स्वप्न समत्वाद असत जागृतवाद प्रकार, ये प्रकार का अर्थ यही है ये इस निर्णय करना यहाँ स्वप्न के समान है स्वप्न में और इसमें कोई भेद नहीं है हाँ वहां से जग जाते हैं यहाँ से जगे नहीं इतना भेद स्वप्न के समान होने के कारण असत है स्वप्न असत है तो ये भी असत है एक प्रकार का अर्थ यही है कहा पांच की टिप्पणी थी अवस्तुगम के ऊपर अवस्तुगम मानी अतात्विकम स्वप्न में जैसे अतात्विक है वैसे यहां भी जागृत में तो वैसे अतात्विक वास्तविक नहीं है काल्पनिक ऐसे विधायक काल्पनिक घोषित तब होगा यहाँ से जगेंगे जब जग। पारमार्थिक सत्ता हो जाने के बाद घोषित कर रहा है स्वप्नों में स्वप्न को अवस्तु घोषित नहीं कर सकते स्वप्न देख रहा है ये शरीर असत नहीं बोलेगा उसका नहीं। आ, सत्तांतर में आने बोलेगा उत्तरार्थ में उत्तराधग अक्षरातीिंग के उत्तराधे यहाँ व्याख्या है प्रकरणार्थ मुख्य प्रकरण का स्वप्न समागृतार्थ ये प्रकरण का स्वप्न के समान होने से स्वप्न जब असत है तो जागृत भी असत है बाकी तथा स्वप्नो गृहते जागृत कार्य स्वप्न दृष्टा जागृत यथा जागृत तथा स्वप्न गृहते तो जैसे जागृत में होता है वही संस्कार से स्वप्न वैसे ही दिखाई पड़ता है चाहे आज का हो चाहे कुछ दिन पहले का हो या कुछ वर्ष पहले का हो या पूर्व जन्म का हो जैसा देखा होगा जागृत में अनुभव किया होगा उसके संस्कार मन में होता है वो मन से वैसे स्वप्न में दिखाई पड़ता है यथा जागृत जैसे जागृत है जागृत में जैसा अनुभव किया होगा तथा स्वप्न ग्रियो उसी प्रकार का स्वप्न होता है उसी प्रकार का स्वप्न दूसरा स्वप्न नहीं होता मान सनातन धर्मावलंबी हो कभी मस्जिद में जाता हो ऐसा स्वप्न नहीं आता और मुसलमानों को कभी मंदिर में घुसा हो ऐसा स्वप्न नहीं आता संस्कार नहीं संस्कार चाहिए अनुभव होना चाहिए वहां गया हो तब न आएगा संस्कार सनातन धर्म धर्मावल को मस्जिद के भीतर चाहे गया हुआ स्वप्न नहीं दिखाई पड़ता संस्कार नहीं है जैसे जागृत में होता है वही संस्कार से स्वप्न दिखना यही करे यथा यह जागृत स्वप्न दिखेते जैसे जागृत अवस्था में जो अनुभव किया हो वैसे स्वप्न ग्रहण होता है ये देखा है तथा स्वप्न से जागृत कार्य स्वप्न जो होता है जागृत का कार्य है जागृत का अनुभव किया था वहां स्मरण करना है जाग्रत कार्य पार। यह स्वप्न दृष्टा कि जो स्वप्न होगा तसै व जागृतम सत्य उसी को जाग्रत को सत मानना और उसको असत मानना यह व्यवहार में क्यों चाहता है माने यहां का संस्कार वहां जाता है वहां का संस्कार यहां नहीं आता इसलिए उसको कार्य माना है इसको कार्य माना इतने जाग्रत स्वप्न इतने भेद बाकी कोई भेद नहीं में कोई भेद नहीं करना चाहते हैं तसै व जागृतम शत उसी स्वप्न का ही क्या होगा जागृत अवस्था सब यदि स्वप्न भिथ्या ही होगा जैसे टिप्पणियां देखें आठ नौ दस ग्यारह आठ में कहा तथा स्वप्न जा। जागृत प्रमात्र प्रमाण प्रमेय घटित साम्य तथा से कहा स्वप्न और जागृत में क्या होगा उसको भोपता अनेक होते है प्रमाता अनेक होते हैं प्रमाण भी अनेक होगा भिन्न भिन्न प्रमाण के द्वारा अनुभव होगा कोई जन्य होगा किसी का प्रत्यक्ष जन्य होगा किसी का अर्थापति जन्य आदि अलग अलग प्रमाण से संस्कार बन के इनके तो स्वप्न में जाएगा वो तो आठ की टिप्पणी में बोल रहे हैं स्वप्न और स्वप्न और जागृत अवस्था में अनेक प्रमात्र प्रमाण प्रमेय घटित दोनों अवस्था अनेक प्रमाण है अनेक प्रमाता है और अनेक विषय है प्रमेय भी अनेक है इसे घटित होता है घटित होने से ये सामने है का। का जागृत कार्यवा स्वप्न से प्रायश जागृत वा समाधीन स्वप्न कभी कभी अपूर्व स्वप्न भी होता है तो जागृत में कभी अनुभव नहीं किया ऐसा भी स्वप्न आ जाता है वो तो अपूर्व स्थान धर्मोही इत्यादि पहले बोल के आए हैं तो अपूर्व स्वप्न प्राय करके देखा है स्वप्न से प्रायश जागृत वासनाधीन जागृत के संस्कार के अधीन होता है ऐसा भी हो जाता है कार्य तो नहीं है कार्य जैसा है जागृत का कार्य जैसा लगा, क्योंकि प्राय अधिकतर स्वप्न ऐसा आता है जागृत के संस्कार के अधिन होकर आता है जागृत में जैसा अनुभव हुआ उसका संस्कार उसके अधिन होकर आता है इसलिए उसको कार्य कहा स्वप्न तस्व आगे कहा उसी स्वप्न दर्शक जागृत इतर साधारण तो स्वप्न से आप कथा सुना जागृत में अगर अन्य के साथ साधारण हो द्रष्टा आदि में स्वप्न में भी वैसे होना चाहिए किन्तु भिन्न भिन्न होता है इसलिए प्रमा प्रमा अलग होता है प्रमेय अलग होता है और प्रमाता अलग हो जाता है एक जैसा नहीं होगा अगर एक ही हो तो वहाँ स्वप्न में भी एक जैसा होना चाहिए स्वप्न एक जैसा दिखना चाहिए सबको ऐसा नहीं होता सब पहले विद्यमान जागृतिक वस्तु को विद्यमान माना जाता है संस्कार से जागृत नहीं आता जागृत के संस्कार से स्वप्न होता है इसको असत कहा उसको विद्वान कहा त्रैकालिक त्रैकाल बाधित सत्य नहीं है जागृत विद्वान कहा उसको अविद्यमान इसको विद्वान कहा इतने देखा, ग्रहणा जागृत तद हेतु जागृतव ग्रहणा जाग्रत में जैसे ग्रहण हुआ है वैसे स्वप्न में ग्रहण होने से अधिदेश जाग्रत अवस्था के समान ही ग्रहण होने से स्वप्न में ऐसे ग्रहण हो जाता है जाग्रत में जैसे मकान आदि का दर्शन किया वैसे स्वप्न में स्वप्न ऐसा मानी उसका स्वप्न क्या है जागृत हेतु स्वप्न कहा जाए तद मेने जागृत जागृत हेतु ऐसे बहुग्री समाज का तद हेतु सहेतु ऐसे को है जागृत अवस्था हेतु स्वप्न का तद हेतु बहुमी समाज का जागृत अवस्था जिसका कारण बना हुआ मानते है क्यों यहाँ जैसे ग्रहण हुआ है वैसे वहां दिखाई पड़ता है ऐसा होता है इसलिए इसका कारण माना गया जागृत अवस्था हेतु कहा गया तदहेतु त जागृत विषय स्वप्न का हेतु होने के कारण से इसको सब कहा कारण को विद्यमान करके कहा तद हेतु पातु और का हेतु होने से मारे तस्य हेतु तदह हेतु यहाँ पर षष्टी समाज करो उसके हेतु होने से किसके हेतु स्वप्न के हेतु होने के कारण से तो तस्वृत हो से उसी को ही स्वप्न दृष्टा के लिए ही किसके लिए स्वप्न दृष्टा को जो स्वप्न देख रहा है जिस वस्तु के दर्शन करके स्वप्न में गया उसके लिए जागृत विद्यमान हो जाएगा स्वप्न अविद्यमान उस दृष्टा के आने के लिए नहीं ये कहा के टिप्पणी एक दो तीन चार एक ग्रहण देवदत्त जागृत मिथ्या देवदत्ता का जो जागृत अवस्था है मिथ्या देवत दृष्टिकृत देवदत्त दृष्टा के द्वारा दृष्टिकत्वा देवदत्त दृष्टा वाला है, है ये कैसा है जागृत दृष्टा है इसको देवदत्ता द्रष्टा वाला जागृत है यह मिथ्या है कैसे तो कहा देवदत्त स्वप्न जैसे देवदत्त स्वप्न को देखता है वो स्वप्न मिथ्या है कि सत्य है देवदत्ता दृष्टा वाला है मिथ्या है वहां तो ये भी मित्र देवदत्ता जागृत मिथ्या ये जागृत को सत्य मानते हैं ना लोग इसलिए इसी को पक्ष बना के बोल रहे हैं देवदत्ता का जो जागृत अवस्था है वो मिथ्या है क्यों देवदत्ता दृष्टि का ही देखता है ना उसको जागृत कौन देखेगा देवदत्ता संबंधी जागृत को देवता देखेगा तो देवदत्ता दृष्टा वाला है जागृत देवदत्ता स्वप्न पति दृष्टान जैसे देवदत्ता का स्वप्न देवदत्त देखता है वो मिथ्या होता है इसी प्रकार देवदत्ता का जागृत नदृश्यत्व उपाधि जागृत अनिश्चय न साधना क्या महाराज ये समुमान में उपाधि लगाएंगे तद इधर अदृश्यत्व अन्य के द्वारा नहीं दिखना देवदत्त से दिखना ये हो जाएगा जय जय देवदत्ता का जागृत उसे इतर से नहीं दिखाई पड़ता है तथा इतर अदृश्यत्व रहेगा यत्र ये ये देवता तत्र तत्र इतर अदृश्य व्यापक बन रहा है और यत्र यत्र हेतु देवदत्त दृष्टिकत्व तत्र तत्र इतर अदृश्यत्व ये बोलना चाहता है पूर्वाधिक साधन का भी व्यापक होना है नदृशत्व बाधी ये बोलेगा तो जागृत को मिथ्या बनाना है तत्र तत्र तत्र तत्र ये मिथ्यात्व तद इतर अदृश्य पूर्वाधि तद इतर उपाधि को इतर उदृश्य उपाधि बनाना चाहता है कहते हैं तद इतर उपाधि जागृति भी तद इतर कहते हैं उपाधि नहीं हो सकते है कि नहीं जागृत निश्चय नहीं हुआ है केवल देवदत्त दृश्य है अन्य से भी दृश्य है निश्चय नहीं हुआ है साधन का अव्यापक सिद्ध नहीं हो पाए साधन व्यापकता ही आ जाएगी अगर तद इतर दृश्यत्व हो तो वो भी दृश्यत्व ये भी दृश्यत्व आएगा ठीक संदेह उपाधि, पूर्वी बोले संदेह उपाधि तो हो जाएगी ना तद इतर दृश्यत्व अदृश्यत्व जो होगा तद जागृत तन मात्र दृश्य त्रश्यत्व तत्वपद सिद्धांत नहीं संदिग्ध उपाधि बनेगा हम तथ लगाएंगे जागृत क्या उसके जागृत सभी जागृत नहीं जागृत मात्र या तो थोड़ी बनाया है तद जागृत तद देवदत्त जागृतम ऐसा बनाएगा मात्र दृश्यम देवदत्त मात्र दृश्यम क्यों वो ही देख रहा है वो देवदत्ता जागृत को अन्य नहीं दिखा था था है देवदत्त देख रहा है देवदत्ता संबंधी जो जागृत होगा वो देवदत्त ही देखेगा स्वप्न वैसे स्वप्न में देवदत्ता वाला जो स्वप्न होगा वो देवदत्त ही दिखेगा दो में कहा मानी स्वीकृत कहते हैं में माना स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृष्टा का ही विद्यमान कहा जाता है जागृति के लिए क्यों स्वप्न अविद्वान हो जाता है तो विद्वान मानता है जागृत कहते हैं इश्यते प्रतीयते आगे कि विद्यमान अनेक साधारणत्व चुनाती वास्तव में देखो तो जागृति में कोई विद्यमान नहीं होता और अनेक व्यक्ति के लिए साधारण है यह भी सिद्ध नहीं होता वास्तविक कृष्ण यह है, है। किंच के जिसके द्वारा दृश्य बना उसके लिए वो भोग्य होगा सबके लिए थोड़ी होता है देवता का जो जागृत होगा वह एक का नहीं हो सकता होगा क्यों तो अपने अपने ढंग से देख रहे हैं एक ही जागृत नहीं बनेगा एक ही कोई शत्रु मान रहा है कोई मित्र मान रहा है अपने अपने भावना के आधार पर देख रहा है एक ही काम होगा साधारण नहीं बनता है सबके लिए असाधारण हो जाता है बात में वो जागृत में विद्यमान भी नहीं है और का साधारण तो भी नहीं है स्वप्न कारण तो किंतु स्वप्न के कारण है वो केवल स्वप्न का कारण माना गया है किंतु तथा भाष मान नहीं था स्वप्न के कारण उनसे उस प्रकार से भाष रहा वास्तव में विद्यमान जैसा लग रहा है कारण को विद्यमान जैसा मानना पड़ता है स्वप्न का कारण बना हुआ इसलिए बास्ते है इसलिए विद्यमान रहा वास्तव में विद्यमान भी जागरूक एक हैं तद हेतु तस्वीर उसके स्वप्न का हेतु होने के कारण कारण होने से तस्य तत्व उसी स्वप्न दृष्टा का जो सोया हुआ है उसके लिए जागृत को सत कहा गया वास्तव में सत नहीं होता दूसरा असत कहता है एक सत्य मान रहा है एक असत मान रहा है ऐसी ठीक है जागृत से वस्तु तो असत्य हेतु श्लोक से दर्शन जागृत अवस्था वास्तव में असत है विद्यमान है वो तो स्वप्न का कारण बन रहा है प्राय इसलिए उसको विद्यमान करके शब्द प्रयोग कर दिया गया वास्तव में विद्यमान नहीं असत है जागृत से वस्तु असत्य हित पुन शुल्लोक है अन्य कारण पर श्लोक दिखाते कहा स्वप्न कारण तो रूप स्वप्न का कारण होने से उसको विद्वान शब्द से बोल दिया सत बोल दिया में सत नहीं है ये दिखाना चाहते जागृत वस्तु इस हेतु से भी जाग्रत वस्तु में असत्य है जागृत जागृत से बात जागृत के समान कार्य का जागृत के समान ही ग्रहणाध ग्रहण होता है कहा स्वप्न में ग्राह ग्राह का ग्राह्य ग्राहक रूपेणा जाग जैसे जागृत में दो होता है ग्राह्य और ग्राहक दो रूप में प्रयोग होता है ग्रहण करने वाला ग्राह्य विषय स्वप्न में वैसे होता है दो रूप में होता है एक ग्रहण करने वाला व्यक्ति और एक ग्राह्य विषय होगा जागृत के समानी वहां ग्रहण बनाता है स्वप्न ग्राह्य ग्राहक रूपेणा स्वप्न से त जागृतन स्वप्न ऐसा होता है इसलिए तद जागृतन हेतु उस वो जो स्वप्न का जागृत अवस्था जो हेतु बन है तद हेतु हेतु जागृत हेतु जाग्रत स्वप्न जो है तुझको तदहेतु कहा जागृत अवस्था कारण है ऐसे स्वप्न को तो तदहेतु करके कार्य का जागृत कार्यको जागृत कार्य कहा जाता है स्वप्न थी इधर एक नंबर छह नंबर की टिप्पणी थी तद हेतु ग्रहणात्म अनुभव रूप से अनुभव हो रहा है जागृत में उसे स्वप्न भी होता है इसलिए जागृत को हेतु कहा कारण कहा स्वप्न का कारण कहा इतने अंश में थोड़ा भेद दिखाई पड़ता है एक कार्य रूप में दिखता है कार्य रूप में दिखता मिथ्यात्व तो में कोई फर्क नहीं वो भी मिथ्या इसमें कोई फर्क नहीं आएगा अपने अविभाष में तद हेतु जाग्रत जागृत कार्यवाद स्वप्न त्रेषय उसके कारण कार्य होने जाग्रत जागृत कार्य सोपन होने के कारण से उसके जाग्रत को हेतु बनाया कारण बनाया तस्य स्वप्न त्रिश उसी जो सोया हुआ व्यक्ति होगा जो सोया है उसी के लिए होगा यह जागृत अवस्था स्वप्न कारण जो सोया नहीं उसके लिए नहीं होगा एवं सच जागृत हम न तो अन्य शाम उसके लिए विद्यमान माना जाता है जागृत को अन्य व्यक्ति के लिए नहीं सोया नहीं है जागृत किसका कारण होगा यथास्वप्न जैसे स्वप्न अवस्था है उसी प्रकार होगा यथा स्वप्न स्वप्न दृशा जैसे स्वप्न स्वप्न दृष्टा के लिए होता है जो दृश्य एक को आएगा दूसरे को दृश्य आएगा ऐसा नहीं है स्वप्न दृष्टा का ही दृश्य होता है यथा स्वप्न स्वप्न दृशा एवं जैसे स्वप्न स्वप्न दृष्टा का ही होता है एवं साधारण विद्यमान वस्तु हाँ। साधारण जो विद्यमान वस्तु के समान हो जाता है स्वप्न उसके लिए वास्तविक वस्तु जैसा लगता है उसका तथा उसी प्रकार ता ता उसी स्वप्न का कारण से साधारण विद्यमान साधारण रूप से विद्यमान जैसा लगता है जागृत वस्तुपत अभासमान वास्तव जागृत है न तो साधारण विद्यमान वस्तु वास्तव में विद्यमान वस्तु नहीं जागृत स्वप्नवद स्वप्न के समान ही स्वप्न जैसे अविद्यमान है जागरूक भी अभिद्यमान है स्वप्न एक दो प्रकार के विषय हो जाते हैं कभी कभी बोलता है स्वप्न में वहां भी रज्ज सर्पादी के ज्ञान भी होगा कभी कभी अरे मुझे भ्रम हो गया रजु में साफ ऐसा भी बोलेगा कभी यथार्थ ज्ञान भी होगा उसको सब जो प्रमाता व्यक्ति है उसमें बाध्यत्व और अभाध्यव दो प्रकार के ज्ञान वहां भी होता है जैसे जागृत में घटाधि ज्ञान को सत्य मानते हैं सर्वाधिक को मिथ्या मानते हैं दो प्रकार के ज्ञान जागृत में होता है स्वप्न में ऐसा हो जाता है कभी कभी बोलेगा मैंने स्वप्न में ऐसा देखा कहां बोलेगा स्वप्न में बैठ के दूसरे से बोलता है तो एक को मिथ्या मानता है एक को सत्य मानता है एक स्वप्न को मैंने स्वप्न में देखा करके पहला वाला स्वप्न जो बता रहा है वो मिथ्या मानता है स्वप्न वाले जिसमें बैठा हुआ है उसको सत्य मानता है स्वप्न कुछ, कोई फर्क नहीं है जागृत में दो तरह का ज्ञान होता है स्वप्न में वैसे ज्ञान होता है ये बोला चाह रहा हूं सती प्रमातरी जो सत्य प्रमाता विशेष होता है जानने वाला प्रमातरी बाध्यत्व अबाध्यत्व है स्वप्न सुबह भी दो प्रकार के ज्ञान स्वप्न में बहन होता है एक बाध्य ज्ञान एक अबाध्य ज्ञान वहां विरजु में सर्वभ्रम होगा कभी स्वप्न में और भ्रम में गढ़ ज्ञान भी होगा किंतु तो दोनों भ्रम है वो मानता एक सत्य मानता pues. nope एक झूठा मानता है दोनों ठीक इसी प्रकार भी फिर पर दो प्रकार का तो ज्ञान हो रहा है मिथ्या कार्य कारण और विध्यात्व से अत्र कार्य और कारण में मिथ्यात्व में समव्याप्ति कहा देखा स्वप्न में देखा दो प्रकार की ज्ञान वहां तो भी होता है दोनों में मिथ्या है मिथ्या स्वप्न में देखा है समव्याप्ति वाले से साधारण साधारण्ञा भाने भी सबके द्वारा भान होने पर मिथ्यात्व फिर भी मिथ्या है सर्वसाधारण होने पर भी ये जो जागृत अवस्था मितया होने से स्वप्न एवं सर्वसमाधान भाना स्वप्ने सारे जागृत का मिथ्यात्व के समाधान कहां स्वप्न में स्वप्न में ले जाकर के समाधान करना दृष्टान्त वही है तो के दो की टिप्पणी थी न अवभाषमान जागृतम इतिहासा क्या है अवभाषमान जागृतम एक साधारण विद्यमान वस्तुवत अभाषण जागृत जागृत अवस्था सबके लिए ऐसा लगता है साधारण रूप से लगता है किंतु प्रत्येक व्यक्ति का अपना पर्व क्यों ये व्यक्ति को मैं शत्रु मानता और वो मित्र मानता है यह शत्रु है कि मित्र है जागृत अवस्था में हम दोनों पड़े हैं इसको एक मित्र मान रहा है एक शत्रु मान रहा है क्या माना जाए इसको अपने अपने सृष्टि है यहाँ पर अपने सृष्टि के आधार पर ही काम करेगा वो, एक शत्रु भाव से जाएगा एक मित्र भाव से जाएगा जैसे स्वप्न में ऐसे ही यहाँ देख यथार्थ वस्तु जैसा लगता है यथार्थ नहीं होता ये शब्द हो जाता है ठीक है फिर पड़ेगा चुका है देवाशाक्षशे ओ